दिन के अंत दौ अनी समर भई सुभटन श्रम घ राम कृपाक पिदल बल कृपा कपिदल मित्र न पाय लागति से चर दिन युराती निज मुख कहे सुकृत जही भाती बहुबिलास कंधर कर बंधुशी स पुन पुन्य उर धर दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ीं आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई है परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं रावण बहुत विलाप कर रहा है बार बार भाई, भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है मेघनाद तही अवसर आय कही बहु कथा पिता समुझ देखो काली मोरू मन साए अब ही बहुत का करूँ बड़ाए इष्ट देव से बल रथ पायऊ सोबलता तन तो दिखायऊ स्त्रियॉँ उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान कर करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएँ कहकर पिता को समझाया और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा अभी बहुत बड़ाई क्या करूँ हे तात मैंने अपने इष्टदेव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया है ए विधि जलपत भयविहान चहु द्वार लागे कपि नान इत कपि भालुकाल समबीरा उतर जनी चर अतिरन धीरा लरि सुभट निज निजय हेतु बरन न जाई समर खगकेतु इस प्रकार डिंग मारते हुए सवेरा हो गया लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं हे गरुण उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता मेघना दया रथ चढ़ गया उ करे, भय कपि कहीं त्रास मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया मै रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गर्जा जिससे वानरों की सेना में भय छा गया सप्तुल अस्त्र सहस्त्र कुलुधना डारही पर सुपर घषाण लागे वृष्टिकर बहुबाण दश दिशि ब्राण नभ छाए मघा मेघ झरिलाए धर धरु मर सुनियधुनिका नम जो मारय ही को न जाना वह शक्ति सूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयु चलाने तथा फल से परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने धड़ी लगा दी हो पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता गिगरी तरु आकाश कपिधा देख तही न दुखित फिर आवि घाट बाट गिर कंदर माया बल किन्न से पंजर जाहि कहा व्याकुल भय बंदर सुरपति परे जनु मंदर मारुत सुत अंगद नल नीला किन्न से सकल बस सीला पर्वत और वृक्षों को लेकर बालर आकाश में दौड़ कर जाते हैं पर उसे देख नहीं पाते उससे दुखी होकर लौट आते हैं मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों रास्तों और पर्वत कंद्राओं को बाणों के पिंजरे बना दिए बाणों से छा दिया अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों मेघनाद ने मारुति हनुमान अंगद नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया पुनिल्मी मन सुग्रीव विभीषण शरणिरी किसी जर जरतन पुनि रघुपतिशय दूझा गर छाण हो गिनागास भय ब्याल पास बस भय खरारी अनंत एक भिकारी नटय कपट चरित करना सदा स्वतंत्र एक भगवान फिर उन, उसने लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार हैं वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपास के बस में हो गए उससे बंध गए श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो नाग पास देवन भय पायो गिरजा जा सुनाम जपे मुनकाट ही भव पास सो की बंध तर आवये व्यापक बेनिवास रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बंधा लिया किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ शिवजी कहते हैं हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं वे सर्वव्यापक और विश्वनिवास विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं